Social Talk is the most unknown number forty-eight. Savita Santi Danda Sa. मर्जुनो उत्तापम्वा ननीय न खते सुख का भूतांडेन विहीसती अतनो सुख मे ेचसो न लभते सुखम सुख का भूतानी दंडेन न हिंसती अतनो सुख मे सानो पेचसो लभते सुख वोच फरुषं कंजी बुत्तापटी वेयुत दुखा ही सारंभक पंडितंडाफुसे सचे नेतान कन सोप यण सारंभो तेन विजेती सूत्र के पूर्व कुछ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 धम्मो सनातनो यही सनातन नियम है इसलिए मैं तुमसे फिर कहता हूं बुद्ध पुरुष स्वार्थ सिखाते स्वा अर्थ सिखाते स्वा नियति सिखाते स्वा पहचान सिखाते और जिस दिन तुम स्वयं को समझ लेते हो उस दिन तुमने सबको समझ लिया क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है वही सबका स्वभाव है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 स्वभाव एक है ये दूसरी बात समझ लो जिसने स्व को पहचाना उसने तत्ण यह भी पहचाना कि स्वभाव एक है वह अपना और पराया नहीं है कोई जो तुम चाहते हो वही तो सभी चाहते हम कितने अंधे ना होंगे कि इतना प्रगाढ़ सत्य भी दिखाई नहीं पड़ता तुम सुख चाहते हो सभी सुख चाहते हैं तुम दुख से बचना चाहते हो सभी दुख से बचना चाहते हो छोटी सी छोटी कीड़ी भी दुख से बचना चाहती है उसी तरह जैसे तुम बचना चाहते हो जमीन में धसा हुआ खड़ा हुआ वृक्ष भी सुख की वैसी ही आकांक्षा करता है जैसी तुम करते हो प्यासा होता है भूखा होता है तड़फता है प्रफुल्लित होता है तृप्त होता है तब गीत गाता है पक्षी भी नाचते हैं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 तुमने दूसरे को चोट पहुंचाई तो चोट तुम्ही को लगेगी तुम छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो छोटे बच्चे को टेबल का धक्का लग जाता वो गुस्से में आकर एक चांटा टेबल को मार देता उसका तर्क साफ है कि इस टेबल ने गड़बड़ की मारो लेकिन जब टेबल को चांटा मारा जाता है तो अपने ही हाथ को चोट लगती तुम उस चोट को भी झेलने को राजी हो जाते क्योंकि तुम सोचते हो दूसरे को मारा दंडित किया जिसने दुख दिया उसे दुख देंगे ये तो बिल्कुल तर्कपूर्ण मालूम होता है तुम्हें, लेकिन तुम किसी को भी दुख दो दुख तुम्हें पर लौट आएगा क्योंकि दूसरे और तुम्हारे बीच में कोई दुर्ग की दीवाले नहीं एक है, एक जगह है जहां हम मिले जुले जिसे नदी में तुमने रंग घोल दिया तो फैल जाएगा रंग पूरी छाती पर नदी की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 थोड़ी तो समझ रखो अपने स्वार्थ की तुम वही करो जो तुम चाहते हो तुम पर वर से यह बड़े अनुभव से बुद्ध ने कहा है यह उनके जीवन भर का सार अनुभव है यह तुम्हारा भी अनुभव है लेकिन तुमने कभी इससे निचोड़ के सिद्धांत नहीं बनाया तुमने कितनी बार गाली दी गाली दे के तुमने कभी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 तब आखिरी जमाने में यह रेखता का पूरी जिंदगी किस किस तरह से काटा है तब कहीं यह कविता पैदा हुई यह बुद्ध ने जो वचन कहा है यह किन्हीं नीति शास्त्रों से उदाहरण ही लिया है यह उनके अपने जीवन का निचोड़ है मालूम है मुझको तेरे अहवाल कि मैं भी मुद्दत हुई गुजरा था इसी राह गुजर से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 है सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़फ पहले अपने पैकरे खाकी में जा पैदा करे और जिसके मन में सदाचरण की अभीपा हो जो चाहता हो फूल खिले जीवन में आचरण के सुगंध हो सुवास हो तो पहले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 खजाने गड़े होने से क्या होगा अमीर तो तुम ना हो जाओगे यद्यपि खजाना गड़ा है होने चाहिए थे अमीर लेकिन होोगे तो तुम गरीब ही खजाना खोदना पड़े गुरुजीएफ कहता था जब तक तुमने आत्मा नहीं जानी तब तक यह मानना फिजूल है कि आत्मा है गुरजीएफ कहता था कि आत्मा के सिद्धांत ने बहुत लोगों को गलती में उलझा दिया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 तो जब बाजार तुम खरीदने जाते हो कांसे का बर्तन तो बजा के देखते हो अगर बजता हो तो साबित है अगर ना बजता हो तो टूटा है बुद्ध कहते हैं यदि तुमने टूटे हुए कांसे की भांति अपने को निशब्द कर लिया अगर तुम्हारा अहंकार ऐसे टूट जाए जैसे कांसे का बर्तन टूट जाता है तो तुम्हारे भीतर फिर शब्द ना उठेंगे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 पागल खाना है तो जहां जहां आत्माएं गड़बड़ा जाती हैं उनको यहां भेजते थे। इस बात में थोड़ी सच्चाई मालूम होती कल्पना बड़े दूर की है मगर सच्चाई मालूम होती जैसे हम भी तो पागलखाना रखते हैं गांव में कोई पागल हो गया पागलखाने भेज देते इस बात की संभावना है क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम पचास हजार हैं जहां जीवन है होना चाहिए तो इतने बड़े विराट जीवन के विस्तार में एकात् तो पृथ्वी होगी जहां पागलखाना काराग्रह अगर कहीं भी होगी तो यह पृथ्वी बिल्कुल ठीक मालूम पड़ती है जस्ती है यहां लोग पागल परेशान मत हो एक बड़ा पागलखाना है जिसमें तुम हो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 ना हमें ठीक पता है कि हम कौन हैं यह पता हो भी नहीं सकता जब तक कि व्यक्ति टूटे हुए कांस के बर्तन जैसा ना हो जाए जहां कोई विचारों की तरंगें ना उठे वहीं आत्मसाक्षात्कार है और बुद्ध कहते हैं निश्शब्द हो गया जो पालिया निर्वाण उसने फिर उसके लिए कोई प्रतिवाद ना रहा और जिसके भीतर मौन हो गया कठोर वचन की तो बात अलग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 और प्रतिक्रिया अगर है तो कितनी देर तक तुम गाल किए जाओगे मैंने सुना है कि साई फकीर ने किसी ने उसे मारा तो उसने दूसरा गाल कर दिया क्योंकि जीसस की शिक्षा का अनुयायी था लेकिन वो आदमी भी जिद्दी था उसने दूसरे गाल पे भी चांटा मारा ये इसने ना सोचा था क्योंकि इस शिक्षा में साधारणता यह मान लिया गया है कि जब तुम दूसरा गाल करोगे तो दूसरा झुक के चरण छुएगा और कहेगा साधु पुरुष हैं आप मुझसे बड़ी भूल हो गई मगर वो आदमी जिद्दी था उसने दूसरे गाल पे भी चांटा मारा अब जरा फकीर मुश्किल में पड़ा कि अब क्या करना क्योंकि अब कोई गाल भी ना बचा बताने को एक क्षण तो उसने सोचा फिर झपट्टा मार मारकर उसको चढ़ बैठा तो उस ने कहा अरे अरे वो भी थोड़ा चौंका उसने कहा अभी अभी तुमने एक गाल का उत्तर दूसरे गाल से दिया अब ये क्या करते हो उसने कहा कि जीसस ने इसके आगे कुछ कहा ही नहीं अब तो मैं अब स्वतंत्र हूं जो मुझे करना है वो मैं करूंगा एक गाल के उत्तर में उन्होंने कहा था दूसरा गाल कर देना जीसस से भी उनके शिष्यों ने पूछा है जीसस ने कहा कोई तुम्हें गाली दे क्षमा करना एक शिष्य ने पूछा कितनी बार आदमी का मन है वह हिसाब लगाता है कितनी बार आखिर सीमा है जीस तो सोचते रहे दूसरे सिस्ने का कम से कम सात बार जीसस ने कहा कि नहीं सतर बार मगर सतहत्तर बार भी चुक जाएंगे अठहत्तरवीं बार आने में कितनी देर लगेगी इसलिए बुद्ध का वचन आत्यंतिक है वो कहते हैं प्रतिवाद ही नहीं अन्यथा संख्या का दौड़ है फिर सतहत्तर के बाद क्या करोगे सात सौ सत्तर भी किया तो भी क्या करोगे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 मगर तू ताज बनकर जी अटल विश्वास बनकर जी कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी ओ मनुज मत विहग बन आकाश बनकर जी ओ मनुज मत विहग बन आकाश बनकर जी एक युग से आरती पर तू चढ़ाता निज नयनी ही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 आज चित नहीं